तत्पश्चात देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया उस समय उनके तेज से त्रस्तित हो संपूर्ण देवताओं ने नेत्र बंद कर लिए अब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे वह दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया उस समय पार्वती देवी ने अत्यंत प्रसन्न हो समस्त देवताओं के देखते-देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी यह देख सब देवता साधु साधु कहने लगे फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा शैलराज तुम सबके लिए सुप्रहड़ीय पूजनीय वंदनीय तथा महान हो क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है यह तुम्हारे लिए अत्यंत अभ्युदय की बात है अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो विलंब क्यों करते हो मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा देव मेरे सब प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण हैं पितामह जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराएं तब मैंने भगवान शिव से कहा देव अब उमा के साथ विवाह करें उन्होंने उत्तर दिया जैसी आपकी इच्छा फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था बहुत से रत्न चित्र विचित्र बढ़िया सुवर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे मरकत मणिका बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई अशफटिक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी द्वार पर मोतियों की झालरें लटक रही थीं चंद्रकांत और शूरिकांत मणि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पाकर पिघल रहे थे वायु मनोहर सुगंध लेकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देती हुई मंद गति से बहने लगी उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था चारों समुद्र इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता देव नदियां महा नदियां सिद्ध मुनि गंधर्व अप्सराएं नाग यक्ष राक्षस जलचर खेचर किन्नर तथा चारणगण भी उस विवाह उत्सव में मूर्तमान होकर सम्मिलित हुए थे तुंबुरु नारद हाहा और हुहू आदि समागान करने वाले गंधर्व मनोहर वाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए थे ऋषि कथाएं कहते तपस्वी वेद पढ़ते तथा मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्र का जाप करते थे संपूर्ण जगन माताएं और देव कन्याएं हर्षमग्न हो मंगल गान कर रही थीं भगवान शंकर का विवाह हो रहा है यह जानकर भांति भांति की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली छह ऋतुएं वहां साकार होकर उपस्थित थीं इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहां एकत्रित हुए और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे उस समय मैं पार्वती जी को योग्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित कराकर स्वयंग ही मंडप में ले आया फिर मैंने भगवान शंकर से कहा देव मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा यदि आप मुझे आज्ञा दें तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो तब देवादि देव शंकर ने मुझसे इस प्रकार कहा ब्राह्मण जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे एक्छानुसार कीजिए मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का फलन करूंगा यह सुनकर मेरे मन में बड़ी पसनता हुई और मैंने तुरंत ही कुछ हाथ में लेकर महादव जी तथा पार्वती देवी के हाथों को योग बंध से युक्त कर दिया उस समय वहँ अग्ने देव ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए शूतियों के गीत और महामंत्र भी, मृतमान होकर आ गए थे मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप धृत का होम किया और उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की परदक्षिणा कराई उसके बाद उनके हाथों को योगबंध से मुक्त किया इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण की गई इस कार्य में संपूर्ण देवताओं मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का भी सहयोग था विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया योग शक्ति से ही पार्वती और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने तुम सब लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई देवताओं द्वारा महादेव जी की स्तुति कामदेव का दाह तथा महादेव जी का मेरु पर्वत पर गमन ब्रह्मा जी कहते हैं अमित तेजस्वी महादेव जी का विवाह हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं के हर्ष की सीमा ना रही उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति आरंभ की देवता बोले पर्वत जिसका लिंग में स्वरूप है जो पर्वतों के स्वामी हैं जिनका वेग पवन के समान है जो विकृत रूप धारण करने वाले तथा अपराजित हैं जो क्लेशों का नाश करके शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं उन भगवान शंकर को नमस्कार है नीले रंग की चोटी धारण करने वाले अंबिका पति को नमस्कार है वायु जिनका स्वरूप है और जो सैकड़ों रूप धारण करने वाले हैं उन भगवान शिव को प्रणाम है दैत्यों के योग का नाश करने वाले और योगियों के गुरु महादेव जी को प्रणाम है सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा जो ललाट में भी नेत्र धारण करते हैं उन भगवान शंकर को नमस्कार है जो श्मशान में क्रीड़ा करते और वर देते हैं जिनके तीन नेत्र हैं उन देवेश्वर शिव को प्रणाम है जो गृहस्थ होते हुए भी साधु हैं नित्य जटा एवं ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हैं उन भगवान शंकर को नमस्कार है जो जल में तपस्या करते योग जनित ऐश्वर्य देते मन को शांत रखते इंद्रियों का दमन करते तथा प्रलय और सृष्टि के कर्ता हैं उन महादेव जी को प्रणाम है अनुग्रह करने वाले भगवान को नमस्कार है पालन करने वाले शिव को प्रणाम है रुद्र वशु आदित्य और अश्विनी कुमारों के रूप में वर्तमान भगवान शंकर को नमस्कार है जो सबके पिता शांख वर्णित पुरुष विश्वदेव सर्व उग्र शिव वरद भीम सेनानी अश्वपते सूची वैरिहंता सद्योजात महादेव चित्र विचित्र प्रधान अप्रमेय कार्य और कारण नाम से प्रतिपादित होते हैं उन भगवान शंकर को प्रणाम है भगवन पुरुष रूप में आपको नमस्कार है पुरुष में इच्छा उत्पन्न करने वाले आपको प्रणाम है आप ही पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग कराते हैं और आप ही प्रकृति में गुणों का आधान करने वाले हैं आपको नमस्कार है आप प्रकृति और पुरुष के प्रवर्तक कार्य और कारण के विधायक तथा कर्म फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं आपको नमस्कार है आप काल के ज्ञाता सबके नियंता गुणों की विषमता के उत्पादक तथा प्रजा वर्ग को जीविका प्रदान करने वाले हैं आपको नमस्कार है देव देवेश्वर आपको प्रणाम है भूत भावन आपको नमस्कार है कल्याणमय प्रभु आप हमें दर्शन के लिए प्रसन्न मुख और सौम्य हो जाएं इस प्रकार देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति होने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान उमापति ने कहा देवताओं मैं तुम्हें दर्शन देने को सदा ही प्रसन्नमुख और सौम्य हूं तुम शीघ्र कोई वर मांगो मैं निश्चित ही उसे दूंगा देवता बोले भगवन यह वर आपके ही हाथ में रहे जब आवश्यकता होगी तब हम मांग लेंगे उस समय आप हमें मनोवांछित वर दे दीजिएगा एवमस्तु कह कर महादेव जी ने देवताओं तथा अन्य लोगों को विदा किया और स्वयं परमत गणों के साथ अपने धाम को चले गए ब्राह्मणों जो इस स्त्रोत का श्रवण या पाठ करता है वह संपूर्ण लोकों में जाने की शक्ति प्राप्त करता एवं देवराज इंद्र की भांति देवताओं द्वारा पूजित होता है